तुम पूछ रहे हो कि सब कुछ दांव पर लगाकर योग चिन्ह में तुमने भी सब कुछ दांव पर लगाया है सब कुछ सोचना है इस शब्द पर सब कुछ कौन दांव पर लगा रहा है लोगों के दांव भी सशर्त होते हैं उनके दांव में भी शर्त होती चाहे उन्हें पता ना भी हो चाहे अचेतन शर्त हो अगर मैं उनकी मन की कह रहा हूं तो वो राजी हैं बिल्कुल राजी है। और जरा उनके बेमन की कही कि बात बिगड़ी इसलिए जो होशियार चालबाज लोग वो तुम्हारे बेमन की कहते ही नहीं इसलिए उनसे कोई नाराज नहीं होता इधर मैं एक दोस्त बनाता हूं दस दुश्मन बनते बड़ा महंगा सौदा है ये यहां एक दोस्त बनाना मुश्किल हो जाता है और दुश्मन एक दोस्त को बनाने में मैं कितने बना लेता हूं लेकिन चालबाज लोग ऐसा नहीं करते चालबाज लोग होशियारी से चलते हैं। वो किसी को दुश्मन नहीं बनाते एक महात्मा से सेठ चंदुलाल ने पूछा मेरा इंटरव्यू लेटर आया है जाऊं या नहीं महाराज आपकी क्या राय है महात्मा ने कहा भाई मेरी तो यही राय है कि अगर तो आपको जाना हो तो जरूर जाएं, अगर नहीं जाना हो तो हरगिज ना जाएं। ऐसे लोगों के दुश्मन नहीं बन सकते क्या गजब की राय दी कि अगर जाना हो तो जरूर जाएं, अगर ना जाना हो हरगिज ना जाएं। ऐसे लोगों से लोग प्रसन्न होते हैं। आनंदित होते आह्लादित होते सब कुछ दांव पर लगाना बड़ी हिम्मत की बात है दुस्साहस की बात है। सब कुछ दांव पर लगाने का अर्थ पीछे लौटने की सीढ़ी ही तोड़ दी सेतु ही गिरा दिया हां जो कही तो उसमें कहीं भी कोई नहीं की गुंजाइश न रखी फिर गर्दन कटे तो गर्दन कटे जीवन रहे तो जीवन रहे न रहे तो न रहे योग चिन्हमय को अपने से पूछना चाहिए प्रत्येक को अपने से पूछना चाहिए कि सब दाओ पर लगाया है या मन को भाती है जो बात रुचती है जो बात उसमें मुझसे राजी हो जाती जो नहीं रुचती या तो उसको सुनते ही नहीं या सुन बिल्ली तो अनसुनी कर जाते हो और जो करते भी हो उसमें भी कितनी होशियारियां करते हो मुझे लोग पत्र लिखते कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दो महीने के लिए घर हो आऊ अगर मैं कह दू हो तो वो बड़े प्रसन्न अगर मैं कह दू नहीं तो वो बड़े दुखी मगर तुम्हारे दुख ने सब कह दिया क्यों मांगी थी आज्ञा आज्ञा मांगने की कोई जरूरत ना थी आज्ञा मांगी इसीलिए थी कि मैं वही कहूं जो तुम चाहते हो तो फिर मिससे बिना आज्ञा मांगे कर लेना था जरूरत क्या थी मुझे किस लिए परेशान किया और फिर उदास बैठे फिर दुखी बैठे फिर जगह जगह अपनी उदासी की चर्चा करते फिर रहे कि मुझे आज्ञा नहीं मिली जाने की फलाने को आज्ञा मिल गई जाने को उसको हां भर दिया मुझे हां नहीं भरा फिर लाख शिकायतें कर रहे तुमसे पूछा किसने था कि तुम आज्ञा मांगो तुम चले जाते जिसको जाना है वो जाए मजे से जाए लेकिन बेईमानी देखते हो जाना भी चाहते हो और ये भी बताना चाहते हो कि आज्ञा के अनुसार जा रहे हो क्योंकि मैंने कहा इसलिए जा रहे हो अगर मैं मना कर देता तो कभी ना जाते मगर तब तुम इस तरह का चारों तरफ उदास चेहरा लिए घूमते कि सारे आश्रम को पता चल जाए कि तुम्हारी शिकायत क्या है लोग जो काम मुझसे कहते हैं जो आप काम कहें वही हम करेंगे मगर उन्हें जो काम दिया जाता वो नहीं जमता इसमें ये तकलीफ आती इसमें ये तकलीफ आती इसमें ये तकलीफ आती जब तक उनको वो काम नहीं मिल जाता जो वो करना चाहते इतना समय क्यों खराब करवाया पहले कहते थे कि मैं ये काम करना चाहता हूं मगर यह मजा भी लेना था कि समर्पण हमारा पूरा है जो आज्ञा दी जाएगी वह हम करेंगे योग चिन्ह में की हालत तो पक्की ऐसी है यहां आश्रम में थे अब तो वो सासवण में है उनके पास ही एक नल को आठ बजे बंद करना होता था उनको कहा गया कि आठ बजे नल बंद कर दिया करे कि वो मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे रोज याद नहीं रह सकता इतनी सी बात रोज याद नहीं रह सकती कि आठ बजे उसको बंद कर देना नल को उन्हें जो भी काम दिया जाता है इतना ही मैं करूंगा इतना ही हो सकता है क्षमता उनकी बहुत है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं से पार ले चलूं। तुम चढ़ चल सकते हो पहाड़ तुम जा सकते हो गौरी शंकर पर लेकिन तुम कहते हम तो पूना की पहाड़ी चढ़ेंगे बस इतनी इतने में भी थक जाते मैं चाहता हूं तुम्हारी क्षमताओं को उनकी आत्यंतिक स्थिति तक खींचा जाए क्योंकि वहीं से रूपांतरण होता है लेकिन तुम कंजूसी कर जाते हो तुम आलस्य कर जाते हो तुम अपने को रोक लेते हो इतना ही मैं कर सकूंगा और अपना हिसाब किताब बताने को तैयार होते कि सुबह का समय तो प्रवचन में चला गया फिर भोजन में समय चला जाता है फिर मुझे दोपहर को विश्राम भी करने में समय चाहिए फिर कोई सत्संगी आ जाते हैं तो उनको भी समय देना पड़ता है फिर शाम को घूमने जाना पड़ता है फिर संध्या के भोजन का वक्त आ गया फिर दिन भर में बचता ही नहीं उनके पास कुछ समय जो थोड़ा बहुत बचता है उसमें काम करते हैं समग्र समर्पण सब कुछ दांव पर लगाकर जो लोग यहां मेरे पास हैं वही मेरे पास है और जो लोग यहां भी हिसाब किताब बिठा रहे हैं वो समझ लें कि वो मेरे पास होने के भ्रम में मेरे पास नहीं तुम कहते हो सब कुछ दांव पर लगाकर आपके बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र में डूबने के लिए इतने कम लोग क्यों आ पाते तुमसे किसने कहा कि इतने कम लोग आ रहे हैं? तुम क्या सोचते हो इससे ज्यादा लोग कभी भी आए हैं किसी के पास बुद्ध के पास कितने लोग थे या महावीर के पास कितने लोग थे और जीसस के पास कितने लोग थे और जितने थे उनमें से भी कितने सच में पास थे आज जिस विराट पैमाने पर मेरे पास लोग आए हैं संभवतः पृथ्वी पर कभी किसी के पास नहीं आए आज सारी पृथ्वी पर डेढ़ लाख सन्यासी है बुद्ध और महावीर के ऊर्जा क्षेत्र तो बहुत सीमित थे बिहार के बाहर नहीं बिहार शब्द ही इसीलिए पड़ गया उस प्रांत का क्योंकि वहां बुद्ध और महावीर घूमते थे बिहार करते थे इसलिए बिहार नाम पड़ गया जिस सीमा को उन्होंने भ्रमण किया था वही बिहार की सीमा है बिहार के बाहर से तो कोई आना जाना बहुत हुआ नहीं जीसस तो जेरूसलम के आसपास सीमित रहे बारह शिष्य थे खास उनमें से भी एक ने उन्हें तीस रुपए में बेच दिया और बाकी ग्यारह भी जब जीसस को सूली लगी भाग खड़े हुए जो लोग जीसस के पास सूली के बाद भी मौजूद रहे जो उनको सूली से उतारने गए तुम चकित हो कि दुनिया कैसी अद्भुत है तीन स्त्रियां जीसस को उतारने गई थी सूली से इसलिए मेरा स्त्रियों पर भरोसा ज्यादा है पुरुषों की बजाय मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि आपने इस आश्रम में स्त्रियों को सर्वाधिक कार्य क्यों दे रखा है मेरा उन पर ज्यादा भरोसा है स्त्रियां ज्यादा सरल ज्यादा सौम्य ज्यादा प्रीतिपूर्ण पुरुष चालबाज बेईमान होशियार हर तरह की षडयंत्र करने में कुशल अपने हिसाब से चलें और दूसरों को भी अपने हिसाब से चलाएं, ऐसी आकांक्षा से भरे हुए और जब जैसा मौका देखें अवसरवादी 11 ही शिष्य भाग गए यदि भी बड़े मजे की बात है कि जिन तीन स्त्रियों ने जीसस को सूली से उतारा ईसाई उनमें से तीनों में से किसी की पूजा नहीं करते पूजा उन 11 की होती अब भी जो भाग गए थे क्या मजा है अब भी उन 11 भगोड़ों को जीसस का गणधर अपसल्स कहा जाता है अब भी वही उनके खास शिष्य मजबूरी थी पीछे आने वाले लोगों की क्योंकि उन तीन स्त्रियों में एक वेश्या थी मैरी मैकडलिन अब वेश्या को कैसे वो आदर दें इसलिए मैं तुमसे कहता हूं ये दुनिया इतनी आसान और सीधी नहीं है जैसा कि तुम सोचते हो यहां सतियन धोखा दे जाएं और वेश्याएं निष्ठावान सिद्ध हो जाएं ये दुनिया बहुत अद्भुत है यहां ऊपर से ही तयमत कर लेना जब गर्दन कटने का वक्त था तो मेरी मैक द पहुंच गई उसने फिक्र नहीं की जीसस के साथ खड़े होने में जीसस की लाश को सूली से उतारने में और ये वही वैश्या है जिसने एक दिन जीसस के पैरों पर आकर इत्र की बोतल उंडेल दी थी धोने के लिए पैर और अपने बालों से पैरों को पहुंचा था तो जुदाज ने जिसने कि तीस रुपए में बाद में जीसस को बेचा उसने ऐतराज किया था जरा मजे की बात है ये घटना सोचने जैसी जुदाज ने जिसने कि जीसस को मरवाया उसने ही ऐतराज किया था कि आपको शर्म नहीं आती कि वेश्या को पैर छूने देते और यह भी तो सोचिए किसने कितना कीमती इत्र पैरों में उडेल दिया ये इतना कीमती इत्र था कि इसको बेच के पूरे गांव को एक दिन भोजन कराया जा सकता था गांव में कितनी गरीबी बड़ा समाजवादी था साम्यवादी कहना चाहिए जुदाज तर्क तो उसका सही मालूम पड़ता है और जिसे सुशंका ही उचित नहीं है, लोग देख रहे हैं लोग क्या कहेंगे कि आप जैसा सदगुरु और वैश्या को पैर छूने दे रहा है अरे वैश्याओं को तो पत्थर मार मार के मार डालना चाहिए तुम भी राजी हो कि ठीक तो बात है इत्र की बोतल उडेलने से क्या फायदा अरे पैर तो पानी से भी धोए जा सकते थे और इत्र को बेच के गांव के गरीबों के काम आ जाता सर्वोदय के अनुकूल पड़ती है बात और फिर जीसस को इतना तो ख्याल होना चाहिए कि वैश्या को पैर न छूने दे क्योंकि वैश्या को पैर छूने देना खुद भी अपवित्र होना है लेकिन जीसस ने कहा कि जुदास तू फिक्र न कर इस इतर को बेच के भी उनकी कुछ गरीबी ना मिट जाएगी और फिर हम इस इत्र के मालिक नहीं इस इत्र की मालकिन पैरों में डालना चाहती है ये उसकी मर्ची फिर मैं ज्यादा देर यहां नहीं रहूंगा मेरे जाने के बाद तुम्हें गरीबों को जो जो बांटना हो बांट देना बड़ा प्यारा वचन जीसस ने कहा है कि जब दूल्हा मौजूद हो तब तो उत्सव मना लो दूल्हा शब्द तो का उपयोग किया कि जब दूल्हा मौजूद हो तब तो उत्सव मना लो तब तो ये बेहूदी बातें और ये तर्क न लाओ और गरीब तो मेरे मरने के बाद भी रहेंगे उनकी सेवा पीछे कर लेना फिर जिसने इतने प्रेम से मेरे चरणों में इत्र डाला है और इतने अहो भाव से अपने बालों से मेरे पैरों को पहुंचा है कौन कहता है वह अपवित्र है पवित्रता अपवित्रता भाव की बात है उसकी भावना मैं देख रहा हूं और मजे की बात यह कि जुदाज ने तीस रुपए में बेच दिया जीसस को सिर्फ तीस रुपए में दुश्मनों से केवल तीस रुपए की रिश्वत मिली थी और जीसस को पकड़वा दिया और वो तीस रुपए भी गरीबों में बांटे नहीं कम से कम वो तीस रुपए तो गरीबों में बांट देता कोई बात नहीं तीस रुपए में एक दिन का कम से कम गांव भर का भोजन तो हो जाएगा उन दिनों हो भी जाता तीस रुपए चांदी के शुद्ध सिक्के थे वो तीस रुपए तो जेब में डाल लिए और जो स्त्री जीसस के पास खड़ी रही आखिरी क्षण तक वो यही वेश्या थी यही मैगडलेन थी मगर ईसाइयों ने मैकडलेन को कोई प्रतिष्ठा नहीं दी वेश्या को कैसे प्रतिष्ठा दें इसलिए मैं कहता हूं ईसाई को ईसा के दोस्त नहीं दुश्मन दूसरी स्त्री इसी मैकडलेन की बहन थी और तीसरी स्त्री थी जीसस की मां ये तीन स्त्रियों ने जीसस को उतारा था चलो छोड़ दो मैकदलेन को और उसकी बहन को क्योंकि उनके चरित्र का कुछ ठिकाना ना था लेकिन मैरी के चरित्र का तो ईसाइयों को ठिकाना है लेकिन भीतर से उनको शक है यू ऊपर से तो वो कहते हैं कि जीसस का कुआरा जन्म हुआ लेकिन ये ऊपर ऊपर की बातें भीतर भीतर उनके बीच भी सरक सरकता है कि कुआरे में जन्म होकर हो कैसे हो जाएगा कहीं ना कहीं डर भीतर छिपा है कि लगता है ये स्त्री जीसस की मां भी विवाह के पहले किसी से संबंधित रही होगी मगर इसको कोई कहता नहीं क्योंकि कौन कहे कौन झंझट मोल ले इसको लीप दिया है ये बिना पुरुष के संसर्ग के जीसस का जन्म की कहानी गढ़ ली चलो ठीक है तुम्हारी अगर कहानी सही है तो कम से कम जीसस की मां के साथ तो सदव्यवहार करते तुमने परमात्मा के तीन रूप बताए हैं पिता बेटा और दोनों के मध्य में पवित्र आत्मा कम से कम एक स्त्री को भी स्थान दे देते उसमें मैरी को भी गिन लेते तो क्या हर्जा हो जाता मगर मैरी को भी उसमें ना गिन सके जीसस की मां को भी उसमें ना गिन सके एक तो स्त्री स्त्री को कैसे गिने स्त्री तो पाप स्त्री तो नरक का द्वार स्त्री को वहां रखने ईश्वर के साथ वो इस ईश्वर तक को भ्रष्ट कर दे और पवित्र आत्मा को ले भागे यह क्या गड़बड़ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता स्त्री को घुसने नहीं देना वो पूरी ईसाइयों की जो त्रिमूर्ति है तीनों ही पुरुष अब बड़ा मजा यह कि पिता है तो मां कहां ये पिता बिना ही मां के पिता हैं। मगर ये मजा चलता है तुम ईसाई पादरी को पिता कहते हो फादर उससे भी पूछो भी तो मदर कहां तुम फादर हो कैसे गए ना पत्नी है ना बेटा है और पिता हो गए पिता स्त्री गजब कर रहे बाप जी चमत्कार कर रहे मेरे पास एक ईसाई पादरी मिलने आते थे मैं जबलपुर में जहां रहता था उसके पास ही चर्च था मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें कभी इस पे विचार नहीं उठता कि तुम्हें लोग फादर कहते हैं, पिता कहते हैं, बाप जी कहते हैं। तुम रोकते नहीं मैं राजस्थान जाता था तो कुछ लोग मुझको बापजी कहने लगे राजस्थान में गजब के लोग मैंने उनका रुको भाई कैसे तुम तो मुझे बापजी कह रहे मैं बापजी नहीं हूं क्योंकि ना तो कोई माता राम है मेरे साथ ना कोई बेटा राम है कोई बाल बच्चे भी नहीं अरे अपने ना हो गोद लिए हो वो भी नहीं तुम मुझे बाप जी ना कहो मगर लोग तो अजीब वो कह रहे नहीं बापजी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने उस पादरी को कहा कि तुम्हें जब लोग फादर कहते हैं तो तुम्हें संकोच नहीं होता सोच के कि क्या बात हुई फादर का मतलब क्या होता है मगर वो बोला मैंने कभी इस पर सोचा नहीं मैंने कहा तुम क्यों सोचोगे ऊपर तुम्हारे जो फादर बैठा हुआ वो तक नहीं सोचता तुम क्यों सोचोगे ये चल रहा है मूर्खतापूर्ण सिलसिला लेकिन स्त्री को कैसे जगह दें ये अड़चन रही तुम्हारे भी जो त्रिमूर्ति है परमात्मा की उसमें एक भी स्त्री रूप नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश एकाद स्त्री को भी जगह दे देते तो कुछ बिगड़ जाता मगर स्त्री को तो कहीं जगह नहीं मिल सकती मुझे तो स्त्री के जीवन में ज्यादा स्वास्थ्य और ज्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है इसलिए बहुत सी स्त्रियां तुम्हारे महात्मा और संत और महंत नहीं हो सकी क्योंकि वे इतनी जीवन विरोधी नहीं हो सकी वे हो नहीं सकती इतनी जीवन विरोधी पुरुष में यह जीवन विरोध बड़े जल्दी पैदा होता है वो भगोड़ा हो जाता है इसलिए अगर मेरे पास स्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग इकट्ठा हो रहा है तो आश्चर्य नहीं क्योंकि जीवन का समर्थन कभी किसी ने इस प्रगाढ़ता से नहीं किया जिस प्रगाढ़ता से मैं कर रहा हूं और स्त्री का सम्मान मेरे मन में जितना है संभवता तुम्हारे किसी तीर्थंकर किसी अवतार के मन में नहीं था कहीं न कहीं निंदा के वचन हैं कहीं ना कहीं स्त्री को नीचा दिखाने की चेष्टा है कहीं न कहीं पुरुष का अहंकार स्थापित हो जाता है अब तुम देखो तुम्हारे हिंदू अवतारों में क्या क्या अवतार नहीं हुए मछली कछुआ सिंह सुअर हद हो गई किसी को सुअर कह दो तो फौरन तलवारें खिंच जाए मगर एक आध स्त्री को भी अवतार बन जाने देते नहीं सुअर चल सकता है वो भी सुअरनी नहीं, नहीं सुमर ख्याल रहे कछु नहीं कछुआ मछली नहीं मछला वो भी होना चाहिए पुरुष सिंहनी नहीं सिंह पुरुषों के द्वारा अपने ही अहंकार को आरोपित करने की चेष्टा की गई मेरी मौलिक जीवन दृष्टि जगत को प्रेम से भरने की है प्रेम मेरे लिए धर्म है सार रूप में निचोड़ रूप में धर्म प्रेम है और ये तुमसे किसने कहा कि इतने कम लोग क्यों आ पाते इतने कम लोग नहीं है किसी जीवित सदगुरु के पास इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं हुए और फिर जितना खतरनाक मेरा जीवन दृष्टिकोण है उतने खतरनाक जीवन दृष्टिकोण को देखते हुए इतने लोगों का आना भी परम आश्चर्य है मैं परंपरावादी नहीं किसी रीति रिवाज पुरानी धारणा संस्कार इनसे मेरा कुछ नाता नहीं मैं तुम्हें सारी प्राचीनता से मुक्ति दिलाना चाहता हूं मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम नित्य नूतन होते रहो रोज रोज अतीत के प्रति मरते रहो इतनी आमूल क्रांति की बात के लिए जितने लोग इकट्ठे हो गए हैं उसको योग चिन्ह में तुम कहते इतने कम लोग क्यों आ पाते तुम्हें गिनती आती लेकिन हमारे सोचने के ढंग ही भीड़ भाड़ के होते तुम चाहते हो कि जिस तरह रामलीला में लाखों लोग बैठ के रामलीला देखते इस तरह लोग यहां आए या यज्ञ होता है और लाखों लोग यज्ञ में जाते हैं या कुंभ का मेला भरता है और करोड़ों मूड़ इकट्ठे होते हैं ऐसे यहां इकट्ठे हो मैं होने नहीं दूंगा अगर होना भी चाहे तो मुझे भीड़ भाड़ में रस नहीं भीड़ तो भेड़ों से बनती आदमियों से नहीं भीड़ की चाल तो भेड़ चाल होती मुझे तो उत्सुकता है उन थोड़े से हिम्मतवर लोगों में जो अपनी जान हथेली पे लेकर खड़े हो सकते हो जो अपने अहंकार को गिरा देने का बल रखते हो और जो उन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरने को राजी हो जो यहां चल रही और ये अभी केवल प्रारंभ है ये केवल अभी तैयारी है ये अभी छलांग की तैयारी है जैसे ही ये तैयारी पूरी हो जाएगी तुम्हें तो उस अगम सागर में ले जाना है जिसका कोई कोल किनारा नहीं न कोई नक्शा है जिसमें डूबना ही उबरना है तो स्वभावतः चुने हुए लोग आएंगे मगर वही चुने हुए लोग तो पृथ्वी के नमक उनके कारण ही तो जीवन में सौष्ठ है सौंदर्य है सुबाष है मिठास है उनके कारण ही तो जीवन में कभी कभी फूल खेलते हैं वसंत आता है उन थोड़े से लोगों के कारण ही मनुष्य मनुष्य है नहीं तो मनुष्य अभी भी पशु होता अभी भी झाड़ों पर बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहा होता तुम पूछते हो जबकि पलटू की तरह आपका आह्वान पूरे विश्व में गूंज उठाए पलटू का आह्वान कभी भी विश्व में नहीं गूंजा पलटू को तो बहुत ही कम लोग जानते रहे पलटू तो सीधा साधा आदमी ग्रामीण उसकी तो भाषा भी गांव की मगर बातें उसने पते की कही और ये सूत्र उसका पते का है गूंजना चाहिए था विश्व में लेकिन नहीं गूंजा विश्व में किसी बात को गूंजाने के लिए भी बड़ी व्यवस्था बड़ी दृष्टि और सूझबूझ चाहिए विश्व में किसी बात को गुंजाना आसान मामला नहीं है और धर्म की बात को गुंजाना तो बहुत मुश्किल बात है धर्म कोई जासूसी उपन्यास तो नहीं कि हर कोई पढ़ना चाहेगा धर्म कोई हत्याओं बलात्कारों से भरी हुई फिल्म तो नहीं कि हर कोई देखना चाहेगा धर्म कोई सनसनीखेज घटना तो नहीं कि हर अखबार उसे सुर्खियां देना चाहेगा धर्म तो बड़ी नाचुक बात है न उसमें कुछ सनसनीखेज है ना हत्या है ना बलात्कार है ना आगजनी है धर्म तो ध्यान है ध्यान में किसको रस ध्यान से किसको प्रयोजन लोगों को धन से प्रयोजन है ध्यान से नहीं पद से प्रयोजन है परमात्मा से नहीं और और तरह की बातों से प्रयोजन है हर तरह के कूड़ा करकट को इकट्ठा करने को वो राजी लेकिन मोक्ष निर्वाण ये शब्द ही उनके हृदय में कोई गूंज पैदा नहीं करते इन शब्दों को सुनकर वो खिसक जाते कि अभी तो मुझे जीना है अभी तो मुझे हजार काम करने हैं बुद्ध जिस दिन मरे एक आदमी भागा हुआ आया और उसने कहा कि मुझे आना तो बहुत पहले सा तीस साल से सोच रहा था अं लेकिन नहीं आ सका और आप मेरे गांव से कितनी बार नहीं गुजरे लेकिन कभी कोई मेहमान आ गया कभी मैं दुकान बंद करके आपके दर्शन को आ ही रहा था कि कोई ग्राहक आ गया बस कभी मैंने बिल्कुल तैयारी ही की थी कि पत्नी बीमार पड़ गई कि चिकित्सक को बुलाने जाना पड़ा कि मेरे खुद ही सिर में दर्द हो गया हजार बहाने सब बहाने क्योंकि जिसे जाना हो वो सिर दर्द हो तो भी जा सकता है और पत्नी बीमार हो तो भी जा सकता है और जिसे जाना हो आज नहीं सही एक ग्राहक जिंदगी भर तो ग्राहक आए और जिसे जाना हो वो मेहमान को भी साथ ले जाएगा क्यों रुकेगा और मेहमान को नहीं जाना हो तो मेहमान आराम करे लेकिन ये सब बहाने और लोग चूकते चले जाते हैं अब जब उसको खबर मिली कि बुद्ध मर रहे हैं अपनी अंतिम सांस ले रहे तब भागा हुआ है बुद्ध ने कहा तूने बहुत देर कर दी अब तू क्या समझ पाएगा मैं तुझे क्या समझाऊं अब यह बात इतनी आसान तो नहीं ये कुछ ऐसा बाम मामला तो नहीं कि मैं तुझे दे दूं कि ये ले जा गुट्टी बना के पी लेना धर्म कुछ ऐसी चीज तो नहीं कि मैं किताब पकड़ा दूं के लिए पढ़ते रहना धर्म तो जीवन साधना है समग्र जीवन श्वास श्वास जब अनुप्राणित होते तब कहीं क्रांति घटती है मगर यह सूत्र कीमती है बहुर्ण ऐसा दांव नहीं फिर मानो सोना क्या ताके तू ठा हाथ से जाता सोना पलटू कह रहे हैं छू को मत दोबारा मौका मिले न मिले संभावना तो यही है कि शायद ही मिले बहुर न ऐसा दां अगर सदगुरु मिल जाए तो लूट जाओ अगर सत्य के मिलने की कोई संभावना हो तो सब गंवाने को राजी हो जाओ तुम्हारे पास है भी क्या गंवाने को क्या बचा रहे हो बहुरी ना ऐसा दाव कौन जाने फिर तुम मनुष्य हो सको दोबारा ना हो सको कौन जाने मनुष्य भी हो जाओ तो कोई बुद्ध कोई कृष्ण कोई क्राइस्ट मिले न मिले कौन जाने क्राइस्ट बुद्ध कृष्ण मिल भी जाए तो तुम समझ पाओ न समझ पाओ बात मन को आकर्षित करे न करे क्या पता आज चूक रहे हो कल का भरोसा क्या जैसे आज चूक रहे हो वैसे ही कल भी चूकोगे क्योंकि चूकने की आदत बन जाएगी लोगों की आतें बन जाती हैं भाषाएं बन जाती हैं, देखने सोचने के ढंग सुनिश्चित हो जाते एक पुलिस इंस्पेक्टर एक जेब कतरे से कह रहा था जेब काटते हुए तुम्हें कभी शर्म नहीं आती जेब कतरा ने कहा आती है साहब जरूर आती जब किसी यात्री की जेब में एक रुपया भी नहीं मिलता तो बहुत शर्म आती अलग भाषाएं अलग सोचने के ढंग अब जेब कतरे को शर्म कबाती जेब काटने में नहीं मगर जब एक पैसा भी नहीं मिलता घंटों इसके पीछे चले न मालूम कितने उपाय से इसकी जेब काटी खोपड़ी ठोंक लेता क्या किस्मत किस मूर्ख के पीछे समय गंवाया एक चोर मुल्ला नसरुद्दीन के घर में घुसा आधी रात अंधेरे में जैसे वो उसके घर के भीतर गया अकेला नसरुद्दीन बिस्तर पर सोया था वो तो भीतर गया नसरुद्दीन भी चुपचाप उठा और जाकर उसके कंधे पर हाथ रख के बोला कि भाई साहब घबराओ ना मैं जरा मोमबत्ती जला लूं चोर बहुत घबराया उसने कि मोमबत्ती किस लिए जलाते हुँ? नसरुद्दीन का तुम बिल्कुल चिंता ना करो मैं तीस साल से इस घर में रहता हूं खोज खोज मर गया कुछ नहीं मिला हो सकता तुम्हारे भाग से कुछ मिल जाए आधा आधा कर लेंगे अब उस दिन जरूर इस चोर ने अपना सिर पीट लिया हुआ कहां फंस गए ये और कुछ झटक ना ले ऐसी एक कहानी और के एक रात दूसरा चोर उसके घर में घुसा कुछ नहीं मिला लेकिन नसरुद्दीन कंबल ओढ़े पढ़ा था जब अंदर गया चोर जब बाहर आया तो उसने कंबल फर्श पे डाल दिया था चोर ने का चलो कुछ नहीं तो दूसरे घर से जो सामान चुरा के लाया था वो उसने कंबल में बांध लिया और चल पड़ा नसरुद्दीन उसके पीछे हो लिया उसके पैरों की आवाज सुनकर थोड़ी देर बाद उस चोर ने कहा कौन है मेरे पीछे क्यों आ रहे है? भाई मैं कोई भी नहीं दुश्मन नहीं दोस्त अपना वाला समझो अभी अभी तुम जिसके घर से आ रहे है वो ही हो उसी घर का मालिक तुम किस लिए आ रहे हो चोर घबराया मैं इसलिए आ रहा हूं मैं मकान बदलने की बहुत दिन से सोच रहा था अभी एक ही कंबल था तुम वो ले चले तो मैंने सोचा चलो मकान ही बदल लो अब तुम्हारे साथ ही मैं भी चल रहा हूं जहां कंबल रहेगा वही हम भी रहेंगे चोर तो बहुत घबराया सुन भैया तू अपना कंबल ले जा न सुुद्दीन ने कहा क्या बात है जी मैं आ रहा हूं साथ साथ ही साथ रहेंगे यही कौन से सुख भोग रहा हूं सुझुदुख यहां भोग रहा हूं वहां भोगूंगा और तुम कमा के लाओगे करोगे तो कुछ ना कुछ भोजन वगैरह का भी रह रहेगा चोर तो इतना घबराया उसने कहा तू अपना कंबल संभाल उसने कंबल तो संभाला ही संभाला चोरने का कम से कम वो सामान तो निकाल ले भैया जो दूसरे के घर का है वो उसका सामान भी ले चला दूसरे के घर का था नसरुद्दीन ने का ज्यादा तीन पांच की तो वो शोरगुल मचाऊंगा कि छटी का दूध याद आ जाएगा चोर बोला जा भैया ले जा जो तुझे तो करना कर कभी ऐसी हालतों में जरूर दिक्कत हो जाती कठिनाई हो जाती नहीं तो चोरों की अपनी एक भाषा है एक महिला दूसरी महिला से कह रही थी बहन जब मैं बोलते बोलते थक जाती हूं तब मेरे पति सेठ चंदूलाल को रेडियो सुनने बैठा देती हूं ताकि उनकी सुनने की आदत बनी रहे न्यायाधीश ने पूछा आप मिया बीबी के झगड़े को देखते हुए मेरी आपको यही सलाह है कि आप अपने पति को तलाक दे दीजिए पत्नी ने कहा ये क्या कह रहे हैं आप मैं और तलाक मैं इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती साहब आपको मालूम है मैंने अपने पति के साथ 25 वर्ष बिताए और अब आप ये चाहते हैं कि ये कम वक्त मेरे बिना सुख चैन और आराम से जिए हरगिज नहीं लोग सुन भी लें तो भी समझ कहां पाते हैं? समझेंगे तो वही जो वो समझ सकते शब्द सुन लेंगे लेकिन अर्थ कहां से आएंगे चिल्लाते रहे पलटू बहुर ऐसा दाव फिर नहीं ऐसा दाव है मत चूको नहीं फिर मानूस होना क्या ताके तू लेकिन कितने लोग हैं जिनका कुल धंधा इतना ही तमाश भी नहीं जिनका कुल काम इतना कुतूहल जिनके जीवन में कुतूहल से गहरी कभी कोई चीज नहीं होती जिज्ञासा भी नहीं मुमुक्षा की तो बात ही मत पूछो ये तीन तल है कुतूहल जिज्ञासा मुमुक्षा दुनिया में सौ में से निन्यानबे प्रतिशत लोग कुतूहल से जीते रस्ते पे झगड़ा हो रहा फौरन भीड़ लग जाएगी तुम किस लिए वहां खड़े हो तुम वहां क्या कर रहे हो दो आदमी लड़ रहे हैं लड़ने तो अगर कोई खड़ा ना हो तो शायद वो लड़े भी नहीं मजा ही क्या आएगा लड़ने का कोई देखने वाला तक नहीं कौन हारा कौन जीता कौन पिटा कौन कुटा कुछ पता भी नहीं चलेगा थोड़ा शोर वोल करके देख के कोई नहीं आता अपने आप चले जाएंगे लेकिन भीड़ खड़ी और भीड़ बड़ी उत्सुकता से देख रही कि अब हुआ कुछ अब हुआ कुछ अब होता ही है कुछ मुफ्त का तमाशा कौन नहीं देखना चाहता दुख तो तब होता है जब कुछ नहीं होता कि दोनों चले जाते हैं बिना लड़ाई झगड़ा किए लुई फिसन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं तब पहली दफा चीन गया तो मैंने चीन के एक गांव में एक अजीब तमाशा देखा स्टेशन पर उतरा दो आदमियों में बड़ी तीन पांच हो रही थी बड़ी गाली गलौज हो रही थी ऐसा कि दौड़ दौड़ पड़ते थे एक दूसरे के ऊपर कि अब गर्दन दबा देंगे कि खोपड़ी खोल देंगे लट ठुट गए और भीड़ खड़ी देख रही ये इतनी देर चलता रहा कि लुई फिसन ने अपने दोभाषिये से पूछा कि माजरा क्या है ये झगड़ा शुरू कब होगा शोरगुल तो बड़ा मच रहा है चिल्पों तो बड़ी जोर से हो रही डंडा भी उठ जाता डंडा घूम भी जाता मगर ना तो कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को चोट पहुंचाता उस दुभाषी ने कहा कि आपको मालूम नहीं यहां का रिवाज चीनी रिवाज यह है कि जो आदमी पहले मारेगा वो हार गया। मतलब उसने अपना धैर्य खो दिया सो ये एक दूसरे को उकसा रहे और भीड़ खड़ी ये देख रही कि कौन हारता है हारने का मतलब चीन में बिल्कुल उल्टा हारने का मतलब यह कि कौन पहले अपना धीरज खोता जैसे एक आदमी अपना धीरज खो देगा और दूसरे को मार बैठेगा लोग कहेंगे गया काम से बस भीड़ छट जाएगी कि हार गया मगर कुछ भी हो चीन हो कि भारत हो रिवाज कुछ भी हो भीड़ इसलिए खड़ी होती कि देख लें और जब कभी कुछ नहीं होता तो लोग इस उदासी में जाते हैं बेकार समय गंवाया ाहक खड़े रहे कुछ भी ना हुआ हो जाते दो दो हाथ खिंच जाते लठ थोड़ा जिंदगी में मजा आ जाता खून में थोड़ी गति आ जाती थोड़ी हृदय में धड़कन आ जाती थोड़ा मुर्दापन कम हो जाता कुतूहल सिर्फ कुतूहल यहां भी लोग आ जाते हैं बहुत कुतूहल से कि क्या हो रहा है क्या माजरा है क्या मामला है कुछ लोग निन्यानबे प्रतिशत उनकी संख्या कुतूहल से जीते ऐसे व्यक्तियों को तो पलटू की बात समझ में नहीं आएगी दांव बगैर उन्हें लगाना नहीं तुमने देखा कहीं लोग शतरंज खेल रहे हो चार आदमी शतरंज खेलते और दस पंद्रह घेरा खड़े होकर देखता है शतरंज के नकली घोड़ा हाथी शतरंज सब नकली खेल राजा वजीर सब नकली खेल कोई और रहा और ये दस पंद्रह आदमी अपना हजार काम छोड़कर खड़े देख रहे हैं कि क्या हो रहा एक आदमी मछली मार रहा था तीन घंटे से मुला नसुद्दीन उसके पीछे खड़ा देख रहा था आखिर मुल्ला उससे बोला कि तीन घंटे खराब की तुमने एक मछली ना पकड़ी उसने कहा भैया मैंने मछली पकड़ी क्या नहीं पकड़ी तुम क्या कर रहे हो यार तीन घंटे मेरे खराब गए मैंने मछली नहीं पकड़ी और तुम सिर्फ मुझको देख रहे हो तुम घर क्यों नहीं जाते नसरुद्दीन ने कहा कि मैं इसको तूहल में खड़ा हूं कि देखू ये आदमी पकड़ पाता है कि नहीं अब ये पकड़ भी लेगा तो तुम्हें क्या सहार है और नहीं भी पकड़ा तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है मगर उस आदमी को दोष दे रहा है कि तीन घंटे तेरे बेकार गए एक मछली नहीं पकड़ी और तीन घंटे से खुद खड़ा देख रहा है अपने तीन घंटे बेकार गए इसकी इसको फिक्र नहीं दुनिया में तमाशविनी बढ़ती चली गई इतनी बढ़ गई है कि अब हर चीज में तमाशविनी तुम प्रेम नहीं करते जब प्रेम वगैरह का ख्याल उठता फिल्म देखा है अरे जब दूसरे पेशेवर प्रेम करने वाले मौजूद हैं जो तुमसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं क्या क्या लहजे से करते तो तुम को मेहनत करो अलग से फिल्म ही देखा है मामला खत्म हो गया कुश्ती लड़नी क्या अपने हाथ से लड़नी क्यों डंड़ बैठकर लगाना सालों और मुसीबत करो और पसीना झेलो और परेशानी उठाओ अरे नाक नागपंचमी के दिन लड़ने वाले लड़ेंगे तुम जाकर देखाना तुमको पूजा भी करनी तो तुम खुद नहीं करते पुजारी पूजा करता तुम देख लेते हो तुम्हें कुछ नहीं करना तुम सिर्फ तमाशवीन हो रेडियो सुन लेते हो टेलीविजन देख लेते हो लोगों का कुल धंधा इतना है कि दूसरे करें वो देखते रहें हर चीज में पेशेवर करने वाले और बाकी लोगों का काम सिर्फ देखना है जैसे तुम इसलिए पैदा हुए हो तमाशविनी के लिए जिंदगी में कुछ और गहरी खोज भी करो कुतूहल को जिज्ञासा बनाओ लेकिन जिज्ञासा बनते ही खतरा शुरू होता है उसका मतलब तुम्हें थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा किनारे से नीचे उतरना पड़ेगा पानी में उतरना पड़ेगा कम से कम पैर भिगाने पड़ेंगे कपड़े भी भीग सकते और जो जिज्ञासा करेगा वो आज नहीं कल मुमुक्षा भी करेगा जिज्ञासा का अर्थ है मैं सत्य को जानूं और मुमुक्षा का अर्थ है मैं सत्य हो जाऊं क्योंकि जो जानने चलेगा उसे एक दिन पता चलता है कि बिना हुए जाना ही नहीं जा सकता जिज्ञासु को ये पता चलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे कि ये मामला तो होने का है सिर्फ जानने का नहीं है प्रेम को जानना है प्रेम हो जाओ और सत्य को जानना है सत्य हो जाओ ईश्वर को जानना है ईश्वर हो जाओ इसके सिवा कोई जानने का उपाय नहीं मुमुक्षा तक तो कभी कोई लाख में एक आदमी पहुंचता है जो मुमुक्षा तक पहुंचता उसी के लिए पलटू के वचन समझ में आएंगे या कम से कम जो जिज्ञासा तक पहुंचा हो उसे थोड़ी सी पलटू की झलक में लेगी बहुरी ना ऐसा दाऊ नहीं फिर मानो सोना क्या ताके तू ठा हाथ से जाता सोना जीवन कितना बहुमूल्य है हाथ से सोना निकला जा रहा है और तुम खड़े देख रहे हो बहुत देख चुके अब कुछ जियो अनुभव करो लोग रामायण पढ़ रहे हैं और रामलीला देख रहे हैं राम कब बनोगे कृष्ण लीला देख रहे हैं कृष्ण कब बनोगे बुद्ध की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं बुद्ध नहीं होना बुद्ध ही रहना क्या ताके टू ठाड़ से जाता सोना ये जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है क्योंकि इस एक एक क्षण में तुम्हारे जीवन में क्रांति घट सकती तुम्हारे भीतर बुद्धत्व का अवतरण हो सकता है तुम्हारे भीतर वही फूल खिल सकते जो बुद्ध की चेतना में खिले वही बांसुरी तुमसे बच सकती है जो कृष्ण के ओठों पर बची वही घूंगर तुम्हारे पैरों में रुंझुन कर सकते जो मीरा के पैरों में बंधे जहां इतना अद्भुत पूर्व कुछ हो सकता है वहां तुम क्या कर रहे हो ठीकरे जोड़ रहे हो व्यर्थ के कचरे में उलझे हुए हो राख छान रहे हो जहां जीवन ज्योति बन सकती ऐसी ज्योति जो कभी ना पूछे ऐसी ज्योति कि जिस ज्योति से औरों की ज्योति भी जल जाए वहां तुम क्या कर रहे हो पलटू का वचन प्यारा है बहुर न ऐसा दाव नहीं फिर मानो सोना क्या ताके तू ठाड़ हाथ से जाता सोना लेकिन लोग मूर्द थे लोग यूं जिए जा रहे हैं कि उन्हें होश ही नहीं चंदुलाल ने अपनी पत्नी से कहा अरे सुनती हो आज तो मैं अपना छाता ले जाना ही भूल गया था पत्नी ने पूछा आपको कब पता चला चंदूलाल ने सिर खुजाते हुए कहा अरे वो तो जब बारिश रुक गई और छाता बंद करने के लिए मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया तब पता चला कि छाता तो है ही नहीं तुम अपनी जिंदगी में ऐसे हजार मौके पाओगे जब छाता नहीं है इसका पता ही तब चलता जब छाता बंद करने के लिए हाथ उठाते नहीं तो चले जा रहे हो जैसे शराब पी रखी हो होश में नहीं हो होश में आओ बह ऐसा दां हाथ से जाता सोना